श्री श्रीरामकृष्णकथा एक परेद दक्षिणेशर ब्राम्ह श्रीमदमृतत्रैलोक्याद्राह्मक्त सह आलापः आलापीम फागुन से कृष्णपंचमी तिथि गुरुवासर चैत्र से दिवस आंग्लमते त्यशीतुतरदशतम ख्रीष्टाब से मच्मासो दिवस मध्यान्होजना भगवान्दरा किंचि विश्राम स्वीक दक्षिणेशर कालीर से सूर्वपरजा प्रकोष सह पश्चिम दिश जांडवी चैत्र गा दिवर दिवन वेलाया केचन तेशु श्री मधुर उत्स्रवणम आरब्धन सु ब्राह्मुक्ुक्त अमृतोमधुरक श्रीयुक्तोक्येशववस्थस भगवन्ीला गुणगानबालवृद्ध मनासी भूरीवारं जहार राखा रोगाता श्रीरामकृष्णो भक्ता निवेदय श्रीरामकृष्ण पश्य इत राखाला व्या सोडापना कि भो किं सैदो राखाल्व जगन्नाथ प्रसाद धारय एवं वदन श्री प्रभु अद्भुत भेन भाई संवृत्त मे साण पुता राखालूपेण बालक विग्रह धारियन आविर्भूत पश्यस्त श्रीरामकृष्ण एकत एक कामने कांचन शुद्धात्माभक्तौराखाल अपरत ऐश्वर्यप्रेमणा अहरह प्रमत्तस्य प्रमत्समकृष्ण से तत्मचक्षु अनायास नात्सल्योदय अभवत सालक वात्सल्य पश्यस तथा गोविंद गोविंद नाम सेम व्याहरनासी श्रीकृष्ण दृष्ट् यशोदायादृशो स समय भाव इति मन्ने, भक्ता अद्भुत वृत्त पश्य सी अस्वसरे सर्वि गोविंदनाम कीर्तन भक्तावता प्रभु श्रीरामकृष्ण सरि चिरार्तवत्त स्थिर इंद्रियत स्व्यम विसृज्य चिराय प्रस्थितम, नसाग्रस्थिरा दृष्टि निश्वासपवनोवाति ना निश्वा सपवनो वाती न निश्चित शरीरमात्रोके पतिस्ति आत्मेगो मे चिदाशे विचरन्स्तका यतेव सनते समद आसीत सोधुना क्वैद अद्भुत भावा किम धेयस्तरे कासाय कोप्पी अज्ञा वंगीय सगत समागत स्वी स्वीचकार